गीता तत्व चिंतन गीता का प्रयोजन श्री कृष्ण के इस कथन का क्या तात्पर्य है यही कि गीता का उपदेश करते समय कृष्ण ब्रह्म तन्मयता की स्थिति में थे समाधि की अवस्था में थे अर्जुन के हृदय के मंथन में कृष्ण के गुरुभाव को जागृत कर दिया था अर्जुन को सुनने की स्थिति में देखकर कृष्ण का मन योग की उच्च स्थिति में जाकर आरूढ़ हो गया था शिष्य जब बिहवल होकर गुरु के शरणागत होता है तब ईश्वर गुरु के माध्यम से शिष्य पर कृपा करते हैं परिस्थितियों से घबराकर अर्जुन श्री कृष्ण की शरण जाता है और कहता है शिष्यस्ते हम शाद हिमाम प्रपन्नम मैं आपका शिष्य हूँ आपकी शरण आया हूँ मुझे शिक्षा दीजिए और श्रीकृष्ण शिष्य की यह विहवलता यह कातरता देखकर विगलित हो जाते हैं और योगयुक्त हो जाते हैं योग युक्त होने का अर्थ है समाधि का अनुभव करना और समाधि में मनुष्य अडोल हो जाता है पर यहाँ कृष्ण के रूप में हम ऐसे अद्भुत पुरुष को देख रहे हैं जो समाधि में गीता का गायन करता है अतएव गीता की भाषा को मैं समाधि की भाषा कहता हूँ गीता के समस्त उपदेश समाधि की भाषा में दिए गए हैं वे ऋषि प्रसूत उपनिषद मंत्रों के समान भगवान के द्वारा देखे गए मंत्र हैं इसलिए जब अर्जुन श्री कृष्ण से एक बार पुनः गीता सुन, सुनाने का आग्रह करता है तब वे कहते हैं कि अब वह संभव नहीं है तब सम्रांगण में कृष्ण अर्जुन की मन स्थिति को देखकर योग की उच्च अवस्था में आरूढ़ हो गए थे तब अर्जुन यथार्थ अर्थों में श्रोता के गुणों से युक्त था आज उसमें यथार्थ श्रोता की पात्रता नहीं है आज जो कुछ वह कृष्ण से पूछ रहा है उसमें तब का साताप नहीं है विकलता नहीं है आज महज उत्सुकतावश वह पूछ रहा है और अध्यात्म की विद्या यह गूढ़ योग उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल उत्सुकतावश इसके पीछे जाते हैं आज अर्जुन के प्राणों में खलबली नहीं है इसीलिए कृष्ण गीता का फिर से उपदेश नहीं करते कृष्ण बड़े उदार हैं वे अर्जुन से ऐसा नहीं कहते अर्जुन आज तुझ में गीता सुनने की पात्रता नहीं है इसलिए नहीं सुना रहा हूँ बल्कि कहते हैं मुझ में ही सुनाने की पात्रता नहीं है आज मेरा चित्त योग युक्त नहीं है वे शिष्य का दोष अपने सिर मर लेते हैं तो गीता उनके लिए है जिनके भीतर मंथन प्रारंभ हो गया है इसका तात्पर्य यह नहीं कि यदि आकुलता न हो यदि भीतर मंथन न हो तो गीता पढ़ी ही न जाए गीता का पाठ तो सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है भड़कीले उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने की अपेक्षा गीता के पठन से अवश्यमय लाभ होगा और संभव है कि धीरे धीरे पाठक के हृदय में मंथन शुरू हो जाए पर गीता पाठ का वास्तविक लाभ उन्हें प्राप्त होगा जो संसार के द्वंद्वों से विकल होकर राह की खोज में है जो सचमुच इंद्रियों और मन की गुलामी से त्रस्त हैं तथा इस गुलामी का खात्मा कर देना चाहते हैं कई लोग महज पाठ के लिए गीता का पाठ करती हैं वे पूजा उपासना का एक क्रम बना लेते हैं जिसके अंतर्गत रामायण या गीता का नित्य पारायण भी होता है यह कोई गलत बात नहीं है यह अच्छा ही है पर इस पारायण को ही सब कुछ समझ लेना गलत बात है केवल पारायण किया जाए और अर्थ की ओर ध्यान न हो तो ऐसा परायण विशेष लाभदायक नहीं होता वैसे तो तोते को भी रामायण या गीता का अंश रटा देने से वह रामायण की चौपाइयाँ और दोहे बोल लेगा गीता के श्लोक दोहरा लेगा पर उससे क्या जब उस पर बिल्ली झपटेगी तो वह टे, टे ही करेगा रामायण और गीता के बोल भूल जाएगा हम भी अधिकांशतः तोते के समान होते हैं बहुत से उपदेशों को दूसरा दोहरा तो लेते हैं पर जब व्यवहारिक जीवन में उन उपदेशों को उतारने का समय आता है तो हम तोते के समान टेंटें करने लगते हैं इससे यह न समझ लेना चाहिए कि गीता का परायण व्यर्थ है तात्पर्य यह है कि परायण के पीछे भाव होना चाहिए जीवन के शाश्वत मूल्यों को समझने का भाव जीवन संग्राम को समझने का भाव हृदय में चलने वाले देवासुर संग्राम में देवों को विजयी बनाने का भाव यदि यह भाव हमें परायण के लिए प्रेरित करता है तो हम सही रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं